कर्णगूर्णदुरेपा वरीकोदाननदा गिरीशिगिशुताभ्या लालित न्यमे सजनवर्णशील शीलिए विघ्नराज कुमारी कुसुमकुमकुम्य मा महाराजपंती मध्या प्रौढ़ूपा विनशित वजना चारु नेता विचारा सायाूपा गणितकुयुगारुण्ररा महती सा देवी दिव्य दी जन में सुंदरित्व तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मां अब हमें जीवन की कोई आकांक्षा नहीं है हम वो अपने धाम में आप लोग चलिए किंतु हम अकेले नहीं जाना चाहते हम अपनी जो प्रजा है उस प्रजा को भी अपने साथ जब में ले जाना चाहता हैं तो भगवती ने आग्रह उनका स्वीकार किया अनुग्रह करके राजा हरिश्चंद्र अपने अयोध्या गए वहां अपने पुत्र रोहित को राजसिंहासन पर बैठा समस्त प्रजा राजा हरिश्चंद्र को बहुत चाचा थी उन्हीं के साथ दिव्य विमान आया है और जैसे भगवान राम के साथ समस्त अयोध्यावासी दिव्य लोग गए उस तरह से राजा हरिशन्द्र के साथ भी गए तो ये हमारे शास्त्रों में बताया है कि सब प्राणियों से प्रेम करना सबके कल्याण को अपना कल्याण मानना ये हमारे साथियों में स्थान स्थान पर वर्णित है राजा शिवी ने एक बाज को अपना शरीर दे दिया और काट काट के खिलाया एक पक्ष को बचाने के लिए कपोत को बचाने के लिए भगवान प्रकट हुए उससे बरिदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने यही कहा न तो हम कामए राज्यम न स्वर्गम ना, ना पुनर्मवम कामए दुख तप्ता नाम प्राणिनाम हम न तो राज्य चाहते हैं न स्वर्ग चाहते हैं न मोक्ष चाहते हैं। हमारी तो एकमात्र आकांक्षा यह है दुख से संतप्त जो प्राणी हैं उन प्राणियों के दुख को दूर करते हैं वे सभी सभी सुखी हो जाएं। हमारे सनातन धर्म में ये प्रार्थना है सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पशंतु मां कच्चे दुख भाग भवे सब सुखी हो जाएं। किसी को रोग ना हो किसी को अमंगल ना देखना पड़े और सब लोग निर्भय हो जाएं, सुखी हो जाएं, ये सज्जनों की प्रार्थना रहती है और यही साधु का संतों का लक्षण होता है संत महात्मा अपने शरीर का भी परित्याग दूसरों के लिए करते हैं संत बड़े परमार्थी संत जो है परमार्थी होते हैं और चंदन के समान शीतल उनका हृदय होता है तपन मिटावें और की दे दे अपनों हंग तो ये राजा हरिश्चंद प्राणियों के लिए आदर्श सजाते हैं आदर्श कहते हैं दर्पण को अपने को देखिए अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के कल्याण के लिए काम कीजिए तो इस तरह से राजा हरिश्चंद्र की कथा पूर्ण होती है आपने सुना दरितों का जगदम्बा ने विनाश किया फिर वे अपने मणिजीप में पदार्थ मणिद्वीप कहां है कौन से स्थान पर है इसकी जिज्ञासा जब जन्मेजय ने की तो व्यास जी ने बताया कि ब्रह्मलोक से भी ऊपर ये मणिद्वीप है जैसे भगवान श्रीमंत नारायण छील समुद्र के मध्य में शेष नाग की सैया पर विराजमान होते हैं वैसे क्षीर समुद्र के स्थान पर वहाँ एक अमृत का समुद्र है उस अमृत समुद्र के बीच में एक मणि का द्वीप है टापू द्वीप टापू कहते हैं जिसके चारों ओर जली जल अमृत अमृत भरा है और उस द्वीप में नौ रत्नों के नौ परकोटे और उन परकृतों के बीच में कदम्ब का उपवन है कदम के उपवन में बीच बीच में अमृत की बावड़िया हैं और मध्य में चिंतामणि का महल है वो तो चिंतामणि के महल में ब्रह्म में सिंहासन है जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर चार पाए और, और सदा फलक उस पर भगवती यहां पर भुवनेश्वरी जी का नाम है वस्तुतः तो हम राजेश्वरी में भुवनेश्वरी में कोई अंतर नहीं है तो वे विद्यमान वो विराजमान ऐसे मणिष्वीप में जगदम्बा निवास करती हैं जहां उनकी सिर्फ अंग भूता देवियां निवास करती हैं जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुरुष को प्राप्त करते हैं शक्ति को प्राप्त करते हैं जगदम्बा के चरण पीठ की आराधना अनेकों देवता करते हैं ऐसा वैभवशाली मणदीप है जिसका वर्णन भगवान आदिशंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में किया सुधा सिंधूर्म्यपवाटी परिवृते मणिद्वीपे दीपो पवनबत चिंता मणि लिए शिवाकरे परम शिव पर्यंक निलह भजन चित्व धन्या कथित नचिदानंद ली ऐसी भगवती मणिक दीप निवासिनी मां वहां मा सदा विराजमान रहती हैं एक दुर्गम नाम का दैत्य आया दुर्गम दैत्य ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि हम समस्त वेदों को ग्रहण कर जाए और हम में इतना बल हो कि कोई हमको मार ना सके जी, हमको पराजित न कर सके तो परिणाम यह हुआ कि वो दुर्गम दई भयंकर रूप धारण करके उसने वेद लिख लिया वेद जो है शब्दात्मक तो शब्दात्मक वेद ऋषि मुनियों के हृदय में रहता है तो ऋषि मुनियों से ब्राह्मणों से वो वेद उसने आकर्षित कर लिया तो वेद मंत्र भूल गए वेदमंत्र जब भूल गए तो संध्या बंधन बंद हो गया क्योंकि संध्या बंधन से वे होता है और यही यही नहीं यज्ञ आजादी बंद हो गए जब हवन नहीं हुआ होम नहीं हुआ तो अनावृष्टि हो गई सौ वर्ष तक वर्षा नहीं देवता आहुति न पाकर कहते हैं निर्जर से सजर हो गए वो उनमें भी बुढ़ापा आ गया ऐसी स्थिति में जब प्रजा चाई चराई करने लगी तो जगदम्बा की आराधना की गई तो जगदम्बा ने साकम भरी रूप से प्रकट होकर दुख दूर किया दुर्गा सप्तती में तो ये आता है कि भगवती सौ नेत्र वाली हजार नेत्र वाली सास्त्र नेत्र वाली भगवती की सस्त्र नेत्रों सहित प्रकट हुई और वो सौ नेत्रों से रोई अपने बेटों के लिए मारुति उनकी रोईने से आंसुओं की जो धारा वही नदी वही उस नदी से अनेकों साख पैदा हुए तो उस साख को खाकर मुनियों का और मनुष्यों का दुख दूर हुआ इसलिए उस देवी का नाम साकम साकम्भरी है साकम साकम्भरी भगवती चला गया साख से वन किया अकाल के दिनों में भी उन्होंने सुकाल कर दिया और दुर्गम दैत्य को मारने के कारण उनका नाम दुर्गा हुआ इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथा आप सुन रहे थे उन्होंने देव की वस्ते हु जब कारागार में थे वहां अवतार धारण किया वहां से गोकुल गए नंद यशोदा को पुत्र सुख प्रदान किया गोपों को अपने साहचर्य का सुख दिया और अपनी परम शक्ति जो राजा भगवती का ही रूप उनका आश्रय लेकर रास लीला की, और समस्त दुष्टों का दर्प दर्न करके महाभारत के युद्ध में जो राजा प्रजा का खून पी रहे थे प्रजा का शोषण कर रहे थे और स्वयं विलासिता को प्राप्त हुए थे उनका दमन किया और उसके बाद सोमनाथ क्षेत्र में एक प्रयाज को बना बनाकर अपने श्री विग्रह का त्याग किया इस प्रकार भगवान की कथा आती है उसके पश्चात एक दूसरी कथा आती है कि एक, एक तारक नाम का असुर उत्पन्न हुआ तारकासुर असुर जो था उसने भी घोर तपस्या की हम बता चुके हैं कि दैत्यों की जो तपस्या है वो अपने सुख के लिए और दूसरों को दुख देने के लिए उठे और प्राय ये नियम है कि सांसारिक सुख दूसरों को दुख दिए बिना नहीं प्राप्त हो सकता नानुकहत भूतानी भोगत संभव ये सिद्धांत है जब तक आप दूसरों को कष्ट नहीं देंगे तब तक आप सुख नहीं हो सकते हम लोग देखते हैं जो रुख संपन्न है रईस हैं राजा हैं महाराजा हैं मिनिस्टर हैं बड़े बड़े पदों में हैं तो वो दूसरों से काम लेते हैं, उनका बिस्तर दूसरे लगाते हैं उनका भोजन दूसरे बनाते हैं उनके जितने काम हैं वो अपना स्वयं नहीं करते दूसरों से कराते हैं वो भी तो मनुष्य तो उनके सुख को बिना देखे अपने सुख के लिए उनका उपयोग कर तो एक तरह से उनको कष्टे तो देते हैं वो अगर नौकरी से छुटकारा जाए कुछ दिनों की छुट्टी हो मांगे तो मालिक कहां छुट्टी देता है नहीं, नहीं। काम करना पड़ेगा नहीं तनका तो नहीं मिलेगी बेचारे कर रहे हैं और फिर ऐसा नहीं है कि जिनके साथ ऐसा व्यवहार होता हो वो दूसरों को कष्ट देते हों उनसे जो छोटे हैं उनको वोक तरह देते तो ये एक प्रवृत्ति है जहां आप भोग भोगना चाहेंगे वहाँ दूसरों को कट्ट देना पड़ेगा दूसरों का हक घीरना पड़ेगा तब आप अपना भोग सकते हैं तो ये असुर लोग क्या करते हैं कि घोर तपस्या करके सैन्य शक्ति संपन्न होकर अपने शरीर को ही अजर अमर बनाना चाहते हैं, और उससे संसार के भोग भोगना चाहते हैं, तो भोग ले भाई लेकिन उससे तृप्ति तो हो संसार के भोगों से कभी किसी को तृप्ति नहीं होती जैसे आग में जितना हवन करो उतनी ही अग्नि प्रज्जवलित होती है उसी प्रकार जितना भोग भोगो उतना ही मनुष्य के मन में तृष्णा और कामना उत्पन्न होती है उसकी शांति बिना संतोष के और किसी उपाय से नहीं होती इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बीनू संतोष न काम, काम न साही काम अक्षत सुख सप्य निनाही राम भजन बिनू मिटाही की कामा थल विहीन तरु कबहू की जामा जब तक संतोष नहीं आएगा सहज संतोष नहीं होगा एक तो संतोष होता है कृत्रिम संतोष हमने बहुत प्रयत्न किया जब देखा कि वस्तु नहीं मिल रही है तो सोचा भाई संतोष करो तो ये जो संतोष है जब जब संभावना मिलने की हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा शायद संतोष उसको कहते हैं कि हमारे मन से इच्छा समाप्त ही हो जाए तो वो कब होगी जब बड़ी चीज मिल जाएगी बड़ी चीज कौन सी, सी है आपके गांव में कुआ है लेकिन तुआ उसका तुआ पानी खारा है तो अगर, अगर कोई आपको आप ऐसा कुआ मिल जाए जिसका पानी मीठा होगा तो आप, आप खारे कुए में क्यों जाओ अमृत अमृत रस पाई रवणाम्बू वर्ग तुच्छम विषय ना देखे अमृत रस का पान करने वाला जैसे खाने पानी की इच्छा नहीं करता उसी तरह से जो परमात्मा के ध्यान का परमात्मा के भजन का परमात्मा के स्वरूप का, के अनुभव का सुख प्राप्त कर लेता है तो उसको तुच्छ विषय तुच्छ विषयों की इच्छा नहीं होती इसलिए राम भजन है बिंदु नहीं की काम राम कौन जो सब में रमा हुआ आत्मा है जो सबका परमा प्रेमास्पद है उसको जब तक आप ना जानेंगे तब तक आपके कामनाओं आपकी कामनाओं की निवृत्ति नहीं होगी तो ये दैत्य जो है इस तत्व को जानते नहीं ये तो शरीर को ही परमात्मा मानते कथा आती है ब्रह्मा के पास इंद्र और विरुचन इंद्र देवताओं के प्रतिनिधि थे विरुचन दैितों के प्रतिनिधि थे तो दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि महाराज हमको ब्रह्म का साक्षात्कार कराए तो उन्होंने कहा कि तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य से हमारे पास रहो तो बताए ना तीस वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने कहा यो अक्षरी पुरुषो दृश्य थे एक तद अभय एतद अक्षरम एक ब्रह्म जो ये में दिखाई पड़ता है वो अक्षर है अभय है यही ब्रह्म है तो दोनों गए कुएं के पास और झांक के देखा तो उनको अपनी आंखों से अपना ही मुंह दिखाई पड़ा विरोचन ने समझा कि ये हम ही हैं। गुरुजी ने बताया कि शरीर ही ब्रह्म है इसी की सेवा करो तो वो लौट गया हिंदू जी को हिंदू को विचार हुआ कई बार लौट के आया में उसको वास्तु ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ और उसने ब्रह्म को साक्षात्कार किया इसलिए उसका नाम निंद्र हुआ तो विरोचन वाले जो हैं, वो शरीर की सेवा करते हैं अब आप देखिए आज के लोग क्यों कर रहे हैं एक महिला ने कहा हमारी बहू चार बजे नहाती और कभी हमारे लिए भोजन बनाती है कभी कभी बना खा लेती थी आप उसको समझाइए आपको आशीर्वाद दीजिए हमने कहा हमारे पास ऐसी रिपोर्ट आता है, तो <laughs> बात क्या है वो अपने, अपने शरीर, शरीर को ही भगवान समझ में जब, जब तक शरीर के सुख को तो अपना सुख प्राणी मानेगा और ये विचार नहीं, नहीं करेगा कि ये शरीर थोड़े दिनों का है ये जवानी थोड़े दिनों की है उसके बाद बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापा आने के बाद शरीर छूटेगा फिर सब कुछ छोड़ के हमको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा तो वहां के लिए कुछ करो तो वहां के लिए जब कुछ करने की बात आएगी तो ये आएगा कि भाई सवेरे उठ के भगवान की पूजा करो माता पिता की गुरजनों की सास ससुर की सेवा करो पति की सेवा करो सदाचार से रहो तो वो जो उनको ज्ञान नहीं है सवेरे उनको चाय चाहिए मिट्टी और पुरुष में सवेरे ही उठ के उनको चाय पीने के बाद दाढ़ी बनाना है उनसे कहो भाई संध्या करो का हमारा दाढ़ी बनाए क्या संझा करो फिर उसके बाद हमको जलपान चाहिए जलपान करेंगे नाश्ता चाहिए नाश्ता करेंगे फिर ऑफिस का समय हो गया दुकान जाने का समय हो गया तो ना आया न आया कुछ खा के चले गए ऐसे ही चले गए <coughs> और वही भोजन मंगवा लिया। तो ऐसी स्थिति में शरीर की सेवा बराबर अपना कपड़ा देख रहे हैं अपने बाल देख रहे हैं अपना स्वरूप देख रहे हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है तो ये शरीर ऐसा है जो कि कभी सुखी नहीं होगा <laughs> कितनी सेवा करो कोई न कोई गड़बड़ी इसमें आ ही जाएगी देख लो आप रे जन्म से लेकर आज तक बिना दर्द के शरीर रहा है कभी आंख में दर्द कभी कान में दर्द कभी पेट में दर्द कभी पीठ में दर्द कभी पैर में दर्द और फिर कई तरह के रोग और कई तरह के शोक आप सोचो जो लोग एमएलए थे उनको कितना सुख था जब हारे हैं तब तब अब उतने तो दुख हो <laughs> तो ये सुख जो है थोड़े दिनों का है भाई ये क्षणिक है वास्तविक सुख वो है जो कि सदा रहने वाला है और वो सदा रहने वाला सुख धर्म से मिलता है परमात्मा की प्राप्ति से मिलता है ये ज्ञान इन असुरों को नहीं होता प्रवृत्ति चार निवृत्ति चार का क्या प्रवृत्त होना चाहिए क्या निवृत्त होना चाहिए किससे निवृत्त होना चाहिए इसको, इसको असुर रोग नहीं जान जाते न सोचम न पिशाचारो न सत्यम ते विद्यते न उनमें पवित्रता है न आचार है न सत्य है तो ऐसा ऐसे दुर्दांत दही दही बीच बीच में खड़े हो जाते हैं तो लोग का कल्याण तब तो होता है जब ऐसे व्यक्तियों का ही नहीं ऐसी प्रवृत्तियों का नाश हम लोग कहते हैं अधर्म का नाश अधर्म हो अधर्मी का नाश नहीं कहते अधर्म का नाश हो अधर्मी अधर्म अधर्म अधर्म अधर्म अधर्म अधर्म जो, जो है उसका कल्याण हो तो उन दैत्यों के कारण संसार संतुष्ट हो जाता है तो हम आपको तारका की कथा सुना रहे थे तारका जो है बड़ा भयंकर हुआ उसने दैत्यों को पराजित कर दिया स्वर्ग से उनको बाहर करके स्वयं बैठ गया और प्रजा से सब कर देने लगा दिकबालों के अधिकार छीन लिए जितने भी और अधिकारी थे उनका अधिकार ले लिया जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप कोई भी आदमी कुछ नहीं बोल सकता हम जो कहें तो करवाओ मंत्रियों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है जो हम चाहते हैं वही बोलो वही मंत्र दो ऐसा ये दायित्व बन गया तो उसको उसने जो तपस्या की उस तपस्या में उसने ये मांगा कि हम अजर अमर हो जाएं तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा है कि तुम तो अजर अमर तो नहीं होगे भगवान शंकर से जिसका जन्म होगा वह तिन्हों को मारे शंकर जी थे थे क्या हुआ था कि एक दक्ष नाम के प्रजापति हुए ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे और बड़े धर्मात्मा थे लेकिन क्या हुआ एक बार जम्मू जीत में दुर्वासा जी गए उनको जम्मू द्वीप में भगवती मुझी भगवती का दर्शन हुआ और उन्होंने उनको एक माला स्नान कर तो अपने प्रसाद के रूप में कोई वस्तु मिलती है तो उसको भक्त लोग से लेते हैं। तो दुर्वासा जी वो माला पहन के दक्ष के गए दक्ष ने देखा बड़ी सुंदर माला है दुर्वासा जी पहने हुए कहा भाई ये माला हमको दे दो उनका तो भाई ले लो तो वो माला उन्होंने दक्ष को दे दिया किंतु दक्ष ने उस माला का सम्मान नहीं किया अपने बिस्तर में कहीं रख दिया और उसी बीच में अपनी पत्नी में गर्भाधान किया तो उससे एक कन्या का जन्म हुआ इसके पहले हुआ था कि दस हजार पुत्र दक्षिण ने उत्पन्न किए थे का नाम था तो वो तपस्या करने के लिए चले गए पहले जो होता था कि तपस्या करके संतान उत्पन्न करते थे तो वो तप करने गए नारद जी उनको मिल गए और उन्होंने उनको ऐसा ध्यान का उपदेश दिया वो जो घरे लौटे। जब दक्ष को यह पता लगा तो बहुत क्रुद्ध हुए और नारद जी को साफ दिया कि तुम एक जगह रह ही नहीं पाओगे चलते ही फिर उसे फिर उन्होंने सोचा कि लड़कों को ये उपदेश दे देता है अब कन्याओं को देना चाहिए कन्या उत्पन्न करना चाहिए तो उन्होंने कन्याओं को उत्पन्न किया उन कन्याओं में एक सती थी उस सती को जब वो बड़ी हुई तो दक्ष ने भगवान शंकर को प्रदान कर दिया शंकर जी की वो पत्नी हो गई पर किसी कारण से कारण ये था कि ब्रह्मा जी की सभा में सब लोग बैठे थे वहां दक्ष भी बैठा था वो प्रजापति था, था कोई बड़ा पद होता था उस समय प्रजापति का तो वो बैठा था उसी बीच में भगवान शंकर पहुंच गए हाँ हाँ शंकर जी भी वहां बैठे थे और सब देवता बैठे थे उसके बीच में दक्ष प्रजापति पहुंचे दक्ष प्रजापति के आने पर सब सभा उठ खड़े हुए शंकर जी बैठे रहे तो दक्ष ने देखा कि ये हमारा दामाद, हमारे आने पर उठ खड़ा नहीं हुआ तो उन्होंने दक्ष की ओर देखकर कहा कि देखिए ये हमारा दमाल हमारी बेटी इसको ब्याही गई है तो हमारे बेटे के बराबर बर तो इसका कर्तव्य था कि हमारे आने पर उठ के खड़ा होता और प्रणाम करता प्रणाम करना दूर खड़ा होना तो दूर अरे यही कहता कि आइए दक्षिण वाणी से भी नहीं बोल पाया इसलिए हम इसको साफ देते हैं देवताओं के साथ इस रुद्र को भागना मिले यज्ञ में भागना मिले। और जब इस तरह से उसने साफ दिया तो दर से जो भगवान के गण थे नंदी आज्ञा की उन्होंने भी साफ दिया कि जो इस तरह के लोग हैं वो भी संसार में पड़े रहे कर्मकांड में उलझे रहे परमाण्ड से विमुख हों फिर भृगु ने उनको साफ दिया इस तरह से बरस्पर साफा साफी हुई भगवान शंकर वहां से उदास होकर लौट गए और दक्ष के मन में भगवान शंकर को नीचा दिखाने की भावना उत्पन्न हो गई तो उन्होंने सोचा कि हमने साफ दिया है कि रुद्र को देवताओं के साथ यज्ञ में आहुति न मिले आहुति और आग भाग न मिले तो हमारे यहां से इसका प्रारंभ होना चाहिए उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया ऋषियों को और बनाया और ब्रह्मा विष्णु को भी उसमें बुला लिया। और बड़ा सोहाकार सराहकार होने लगा सब जितनी भी बहन थी सती जी की उनके और उनके पतियों को सबको बुलाया देवताओं को बुलाया शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया तेरख देविया स्वर्ग से उड़ उड़ के कैलाश से निकलती हुई जाने लगी लक्षण किसी देवी, देवी से पूछ दिया पार्वती सती ने कि आप लोग कहा जा रहे हैं कहे तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिता कही यज्ञ हो रहा है कहा हमको तुम्हारे में नहीं तो सती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ हमारी बहुत बेहन, सभी बहने आई हुई बहुत दिनों से माँ भी नहीं मिली है बहने भी नहीं मिली है तो हमको भी आप यज्ञ में जाने की आज्ञा दीजिए तो हां हम तरी आएंगे तो सबसे मिलेगी हमको अच्छा लगेगा तो भगवान शंकर बोले देखो सती दक्ष हमसे देश करता है और हमसे देश के कारण वो तुमको भी नहीं मानता इसलिए भी जब निज गुरु पितु के देहा जाइए बिन बुलाये न संदेहा तदप विरोध जा, मान जहा कोई तहा गए कल्याण ना कोई अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए पिता के यहाँ जाना चाहिए बिना संदेह के चले जाओ लेकिन जहां कोई अपना विरोध मानता हो जाने से वहां जाने से कल्याण नहीं होता तो मत जाओ सती कहने लगी हम तो जाएंगे रोने लगी और जाने को तैयार हो गई पैदल तो भगवान शंकर ने सोचा कि तो चली जाएगी तो अपना नंदी दे दिया कि इसको बैठा के ले जाओ। और कुछ गणों को साथ कर दिया तो सती जी पहुंची दक्ष के यज्ञ में वहां देखा तो सब बहने थी माता थी माता ने देखा सती को बेटी तुम भी आगे बड़ा अच्छा हुआ, मानक सत्कार किया लेकिन बहने कहने लगी बड़ी विश्रम बिना बुराए आ, आ गई दक्षिण ने तो निमंत्रण दिया नहीं था जबरदस्ती आ गया तो सती जी ने इसको सह लिया फिर यज्ञ कुंड के पास गई वहां देखा कतहु नजीक श्भु कर भागा कहीं भगवान शंकर का भाग उसको दिखाई नहीं पड़ा तो पति के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा उसने कहा मेरा ये पिता है मुझे मेरे पति दाक्षणी कहकर बुलाते हैं और इसी दक्ष ने मेरे पिता का अपमान करने के लिए यज्ञ किया तो मैं इस शरीर को नहीं रख तो सती ने कहा कि ये मेरा पिता है लेकिन इसने मेरे पति का अपमान किया है इसलिए मैं अब इसका दिया हुआ जो शरीर है उसका त्याग करता ऐसा कहकर सती जी ने अस कई जो गए अग्नि तनुजारा मै सक्रमक हाकारा योग की अग्नि से अपने शरीर का त्याग करते हैं तो उनका शरीर जब छूट गया भगवान शंकर बैठे थे नारद जी ने जाके कहा कि आपने सुना का क्या हुआ का दक्ष के यज्ञ में सती गई थी आपका मान देख कर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान शंकर ने अपनी जटाए भटकी उस जटा से एक भगवान का गण उत्पन्न हुआ उससे उन्होंने कहा जाओ यज्ञ का यज्ञ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर तो उनको जाके दक्ष का यज्ञ जो है उसका विध्वंस कर दिया दक्ष का सिर काट के हवन में डाल डाल जाओ भगू की दाढ़ी नोच दी पूषा के दांत तोड़ दिए और मित्र के आख निकाले ऐसे खंड खंड करते थे वीरभद्र गण का नाम समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र कर देना तो इस तरह से यज्ञ का विध्वंस हो गया अब बड़ी कठिनाई हुई का भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस क्यों किया महिम स्त्रोत्र में आता है क्रिया दक्षो दक्षा कृपति रही सत्तनताम ऋषि राम शरण सुदस्य सुना क्रतुब्रे सतुपर विधान कर्तव्य श्रद्धा विदुर्म विचारा यही महते दक्ष क्रिया दक्ष था यज्ञों का स्वामी था तीनों लोकों का स्वामी था प्रजापति उसका पद था और आप वो ईश्वर हैं जो यज्ञों का फल प्रदान करने वाले हैं पर आपने उस यज्ञ का विध्वंस क्यों कर दिया वो श्रद्धा रहित था वो देशवास किया गया था इसलिए अगर किसी दुर्भावना से यज्ञ किया जाता है तो वो अभिचार का हेतु होता है करने वाले का ही नाश कर देता है तो ये सिद्धांत है तो इस तरह से सचिव ने शरीर का त्याग किया भगवान शंकर वहां आए हाँ सब देवताओं की शरण में गए प्रार्थना की और कहा महाराज सास सत्य का अधिपुण्य कर रही ना तो प्रभु नकार जो स्वभाव शासन करके प्रसन्न हो जाना ये प्रभु का स्वभाव होता है ये रामायण में चौपाई हाई एक बात याद आ गई उनको पहले नरसिंहपुर जिले में मध्य निश्चे नशा नीची थी यहां कोई नशा नहीं कर सकता था नशा मन पर तो, तो एक, एक पंडित जी थे वो नशेल हो गए मदद पीने लगे मदद पीने लगे तो पुलिस उनको पकड़ के ले गई मजिस्ट्रेट के सामने और कहा ये मदद पीता है पंडित मदद निषि है तो उसको मजिस्ट्रेट सजा देने लगा तो वो ब्राह्मण जो था पंडित रामायण था उसने कहा सातकारी पूज करनाथ प्रभु कर सहज स्वभाव कि आपका स्वभाव है शासन करके प्रसन्न हो जाना अच्छा देखिए अब आज आगे, आगे आप यहाँ का मत कीजिए छोड़ देते छोड़ दिया लेकिन काम फिर उन्होंने वही किया फिर पकड़े गए फिर पकड़े गए तो फिर सामने पहुंचा मजिस्ट्रेट के उसी मजिस्ट्रेट के और जब वो सजा देने लगे तो फिर यही चौपाई कहा तो मजिस्ट्रेट बोला जो नहीं धन करो कल तो भ्रष्ट हो ई सूची मार मो और सजा दी गई तो ये बात है तो कहने का मतलब कि ऐसे लोगों को सजा दी जाती है फिर प्रसन्न होने हो जाते हैं भगवान शंकर प्रसन्न हो गए उन्होंने कहा भाई दक्ष बस्तक तो जल गया बकरी का सिर लगा दो इसलिए बग का सिर लग गया पूषा जो है येजमान के नाच से खाए बक जो है मित्र के नेत्रों से देखे और बकरी की दाढ़ी भृगु को मिल जाए इस तरह से उन्होंने सबको कर दिया और फिर प्रार्थना से महायज्ञ में पधारे शंकर जी तो बलबल -बल करने का मम मम बम तभी बलबल करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते बुखर अपने बकरे के मुंह से भगवान की स्तुति किया तो इस तरह से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां इकट्ठे हुए उन्होंने कहा देखो हमें कोई अंतर नहीं है करने से हमारा नाम ब्रह्मा हो जाता है पालन करने से हम विष्णु कहलाते हैं संहार करने से रुद्र कहना अस्तु सती ने शरीर का त्याग कर दिया भगवान शंकर सती के शरीर को लेके उन्मत्त होकर जहाँ तहाँ जाने लगे कभी इस धंधे में रखे कभी उस धंधे में कभी आकाश में उछाले उन्मत्त हो गए अपने पत्नी के प्रेम से तो भगवान विष्णु ने समझा कि ये शक्ति का शरीर जो है शक्ति का स्रोत है अंतरिक्ष में में न चला जाए उन्होंने उसके टुकड़े के इंक्यामन टुकड़े कर दिए से जहां शरीर का जो टुकड़ा गिरा वहीं पर शक्ति शक्तिपीठ हो गया इंक्यामन शक्तिपीठ सबसे हो गए इस तरह से भगवान शंकर जो हैं बिना शक्ति के बिना शक्ति के रहने लगे तो वैराग से जीवन बिता रहे हैं इधर तार का सुर उत्पन्न हो गया तार का सुर भगवान शंकर के बेटे से मारा जाए तो फिर भगवती से लोगों ने प्रार्थना की हिमालय जो तो पर्वत राज है हम लोग मानते हैं कि जो भौतिक पदार्थ है उनका अधिष्ठा देवता होता है तो पर्वत का भी हिमालय का भी अधिष्ठाती देवता पर्वतराज हिमालय उसने जगदम्बा की आराधना की जगदम्बा की आराधना करके उन्होंने उनको प्रसन्न कर लिया जगदम्बा हिमालय के सामने प्रकट हुई और सब देवता वहां थे उन्होंने हिमालय को ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया उन्होंने ये बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में एक अद्विति अनंत अखंड में ही थी मेरे अथितर तो कोई कुछ नहीं था इसका अर्थ यह है कि मैं निर्विकार निराकार एक खंड अद्वितीय सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म रूप में ही स्थिति के प्रारंभ में आमेवास अमेवाग्रे नान्य सरसत पर मुझसे भिन्न कोई नहीं था इसलिए मैं अनंत थी थी अद्वितीय थे सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य केवल मैं ही थी सजातीय भेद क्या है विजातीय भेद क्या है स्वगत भेद क्या है ये समझना चाहिए वृक्ष वृक्ष का जो भेद है वो सजातीय भेद है वो वृक्ष का और पत्थर का जो भेद है वो विजातीय भेद है और वृक्ष में जो शाखा प्रशाखा पत्त पुरस्कों लेके परस्पर भेद है एक पत्ते से दूसरे पत्ते का एक पत्ते का फूल से फूल का फल से जो भेद है वह स्वगत भेद है सजातीय विजातीय स्वगत भेद जो है इससे किसी वस्तु का अंत होता है तृतीय हो जाता है वहां लेकिन ब्रह्म का कोई सजातीय नहीं है यदि कहा जाए कि जीव ब्रह्म से भिन्न है पर बात तो में देखा जाए तो ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं और ये कहा जाए कि जगत का और ब्रह्म का भेद है तो ये भी नहीं बनता क्योंकि जगत का कारण ब्रह्म में रहने वाली एक अनिर्वचनीय माया है उस माया के कारण इस जगत की उत्पत्ति होती है ब्रह्म में रहने वाली जो माया है वो माया ब्रह्म से पृथक नहीं है वस्तुता जो माया है उसी को अविद्या कहते हैं उसी को अज्ञान कहते, कहते हैं उसी को प्रकृति कहते हैं तो वो सती नहीं है सत नहीं है। सत क्यों नहीं, नहीं है क्योंकि जो अज्ञान है अविद्या है।, है उसका ज्ञान से नाश हो जाता है जिसका बाध हो जाता है वो सत नहीं होता अपने वही असत है तो असत, असत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसकी प्रतीति हो रही है जैसे आकाश का फूल बंधक का पुत्र खरगोश का सिंह नहीं है कुछ ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता लेकिन जगत दिखाई पड़ता है तो जब जगह दिखाई पड़ता है तो इसको हम असत भी नहीं कह सकते और सत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो कारण है विद्या उसके नाश होने से इसका भी नाश हो जाता है तो सच भी नहीं है और असत भी नहीं है और सत असत दोनों अगर कहा जाए तो जैसे तेज और तिमिर प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते उसी तरह सत असत दोनों एक साथ नहीं रह सकते तो भगवान से भिन्न का, ब्रह्म से भिन्न होकर माया न सती है न असती है न सरस्वती है इसी को हम अगर दूसरे पोलिट्रिक शब्द में कहें न सत है न असत है न सत, सत, सत, सत है इसका अर्थ अनिर्वचनीय है सत्व सत्वाभाम सत्वा निर्मक अनरहा अविचारित रमणीय एक माया करती है तो जो वस्तु सत होती है वह भेद करती थी जो मिथ्या होती है उससे भेद नहीं होता जैसे हमको रस्सी में सर्प दिखाई पड़ा हो सीपी में चांदी दिखाई पड़ गई रस्सी में सांप दिखाई पड़ा तो आप ये कहें कि सांप से रस्सी भिन्न है अरे सांप हो तब भिन्न हो सांप तो है ही नहीं लेकिन सांप नहीं है रस्सी है ये जब आप कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ है तो वो सत तो कह सकते हैं लेकिन बात हो जाता है इसलिए सत नहीं है दिखता है इसलिए असत नहीं है और दोनों नहीं है क्योंकि परस्पर विरुद्ध है इसलिए ब्रह्म से भिन्न जो माया है प्रकृति है ना तो वो सत है ना असत है ना सत सदसत है ना भिन्न है ना भिन्न है ना भिन्न ना भिन्न है अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय कोई मिथ्या क्या कह मिथ्या शब्दो अनिर्वचनीयता बचना ना पन्नो बचना जब वेदांती कहता है ब्रह्म सप्तम जगन मिथ्या तो लोग पूछते हैं कि कैसे मिथ्या हमारा दिख रहा है आप एक ने कहा कि अगर जगत मिथ्या है तो हम तुम्हारा सिर दीवार से टकराते हैं, पटकते हैं ना फूटे तो बिछ्या है तुम्हारी भी समझ में आ गया होगा कि जब दीवार से सिर फूटता है तो बिछ्या कैसे है लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि सिर कहीं सरते है क्या है क्या सिर भी मिथ्या और दवा भी मिथ्या पर उनका टूटना भी मिथ्या तो इस तरह से मिथ्या का मतलब यह है कि जिसका विचार से बाद हो जाए, विचार करने पर जो न रहे उसको मिथ्या कहते हैं रामचरितमानस में आता है जू टेगू सा जाई बिनु जाने जी भुजंग बिनू रज नहीं जाने जी जाने जग जाए हिराई जागे जपन भ्रम जायी जिस परमात्मा को न जानने के कारण झूठा जगत भी सच्चा प्रतीत होता है जैसे बिना रस्सी को जानने के कारण झूठा सर्प भी सच्चा प्रतीत होता है और जिसको जान लेने पर जगत का पता नहीं लगता जैसे जाग जाने पर स्वप्न का पता नहीं लगता आप जब सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं स्वप्न में आपको आपके मरे हुए माता पिता मिल जाते हैं दूर देश में रहने वाला आपका मित्र मिल जाता है वो आ जाता है शत्रु भी आ जाते हैं शेरबाग भी दिखते हैं कई तरह के दृश्य आप सपने में देखते हैं और जब जागते हैं तो वो कहां चले गए वहां कुछ भी नहीं है अब आप देखिए बहुत से लोग कलकत्ते से यहां आए हैं रेल में बैठ के आए होंगे अगर नींद आ गई तो सब देखते हैं कि बहुत बड़ा मैदान है रेल चल रही है हम उसमें बैठ रहे हैं तो रेल पेटे के भीतर दिख रही है ना भीतर कर इतनी जगह है पेट में हमें तो इतनी जगह वो तो पेट ही फट जाए रेल चले तुम्हारे पेट में तो वो बना हुए दिखाई पड़ रहा है दिखाई तो पड़ता है लेकिन जागने पर उसका पता नहीं चलता इसी तरह से इस संसार में आप सोए हुए हो जिस समय जाग जाओगे इस संसार का पता नहीं लगेगा रामचरितमानस में आता है कि ये संसार जो है स्वप्न के समान है जैसे मनुष्य स्वप्न में देखता है हमारा सिर कट गया जो स्वप्न में सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होए स्वप्न में हमने देखा शत्रुओं से युद्ध हुआ शत्रुओं ने हमारा सिर काटा काट लिया अब हम सिर कटे हो गए सोचते हैं कि हम मर गए अब हमारे बच्चों का क्या होगा अब हमारे शरीर को लोग उठा के शमशान में ले जाएंगे उसको जलाएंगे ये होगा वो होगा रोजगार का क्या होगा परिवार का क्या होगा ये सब सोच रहे हैं सपनों में और किसी ने कहा क्या बरल रहा है? तो जैसे ही उठा तो सिर्फ यहां का था तो जो सपने से काटे कोई भी जागे दुख दूर न हो दास कृपा अथभ्रह्म मिटी जायी गिरिजा सही कृपा जुड़ा हुआ है जिसकी कृपा से ये ब्रह्म मिट जाता है वही भगवान है तो ये भगवान जो है गुरु के रूप में आकर ये ब्रह्म मिटा कहते इसलिए लिखा है भगवान शंकराचार्य ने क्षण सज्जन संगति रेखा भगवती भवान नौका क्षण की जो सज्जन संगति है वो भाव सागर से पार कराने वाली नाव बन जाती है तो क्षण की संगति यही है कि संत महात्मा जो है वो स्वयं जगे हुए हैं और लोगों को सोते हुए से जगाता है जब जग जाता है प्राणी तो ये संसार का पता नहीं लगता है इसलिए संसार नाम की कोई चीज ब्रह्म में भेद उत्पन्न नहीं करती इसलिए सजाती विजाती स्वगत भेद सुन ब्रह्म अद्वितीय है वही सृष्टि के प्रारंभ में था और वही बाद में रहेगा और अद्वितीय होने के कारण उसमें उसका कोई उपमा नहीं है क्योंकि दूसरा कोई अद्वितीय हो तब तो उसकी उपमा नहीं जाए एक ही है तो ये माता जगदम्बा अपने पिता होने वाले हिमालय को उपदेश दे रहे हैं इसका नाम है माता गीता तो अभी हमने तो हमने थोड़ा सा अंत सुनाया आगे थोड़ा इसका विचार सुनाएंगे और समय हो गया थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए श्री राम जय राम जय जै जय जरा तो मन में विचारो का साथ लाए हरूले चलोगे जाता सदा साथ यही पुकारो दाम गोविंद दामो धरमा दें हे कृष्ण हे या न सकेति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 मातुदेव धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गो हत्या हर हर महान